प्रत्येक घर में सुख देते हुए साल भर तक इस प्रकार लीला विहार करते रहे आत्मविहार आत्मविहार मैंने अपने ही आप में अपनी आप हैं आत्म आत्म है तो सारा ही विहार भगवान का सारा जगत ही भगवान का आत्म विहार है तो यहाँ कम संस्व बीच में है व्यवहारिक जगत में और तो यहाँ कम संस्व शून्य केवल प्रेम श्रद्धारा निर्मल बह रही पर सुखी करना सखाओं को सुखी करना माताओं को सुखी करना और अपने को सुखी करना लेकिन एक बात बड़ी भेद की है जो अपनों को सुखी करने में दूसरे को सुखों को भूल जाता है वो कामी स्वार्थी है पर दूसरे का सुखी जिसका सुख जिसका अपना सुख बन जाता है वो महात्मा है और जहाँ दूसरे के सुख की कल्पना नहीं होती पर स्वाभाविक रस की धारा दूसरे को सुखी बनाती है प्रेमी को वो है प्रेम तो यहां केवल प्रेम की निर्मल धारा बह रही और उसमें बाढ़ आ गई इस बारह महीने में और भी साल भर तो इतनी बाढ़ आई उस प्रेम में कि श्याम सुंदर वो तो बिचारी गोपांगना है तरस्ती रहती कि कहीं जाएं मैया के पास जाए मैया कहीं टोक देगी तो रोज रोज जाने में मन में जरा संकोच पूरा संकोच तो मानता नहीं प्रेम प्रेम संकोच नहीं मानता प्रेम अनादर को सह लेता है अपमान सह लेता है दुख सह लेता है और आनंद पूर्वक इनका स्वागत करता है ये प्रेम मिले ये प्रेम का स्वभाव जो है प्रेम व्यवहार से अलग है व्यवहार में तो भाई कैसे आदमी बोले कैसे चले कैसे बैठे कैसे बात करे ये सब सभ्यता असभ्यता की बात भी सामने आती है प्रेम ये कुछ नीग किसी की परवाह नहीं करता आदर करे या अनादर दुख दे या सुख मान करे या सम्मान बोले या न बोले मिले या न मिले बिल्कुल परवाह नहीं प्रेम तो केवल चाहता है ये सुखी हो बस तब सुखे सुखत्वम ये प्रेम का स्वभाव तो यहां भगवान तो स्वयं प्रेमी बन बे और सारी गोफांगनाएं और गाय तो प्रेम रूपा है तो वो उनके प्रेमी प्रेमास्पद और वो उनके प्रेमी प्रेमास्पद दोनों वो समझें कि हम उनको सुख पहुंचाएं वो को सुख पहुंचाएं दूसरे के द्वारा हमें सुख ये पर्व स्थल पर एक दिन इस प्रकार से भगवान साल भर तक वहां आनंद मग्न होकर के रीला करते रहे अब साल भर के साल भर पूरा होने को आया अब अगली लीला फिर दायू जी के मन में जो विचित्र भाव उत्पन्न हुआ उससे आरंभ होगी हरिओं सत्सोविंद प्रपदे हंदी ग्रह कारक वंदे मुकुंद मरविंद दड़ाताक्षेन्दुशंख दशन शिशु गोपदेशम इंद्रादिदेवगणवृत पादीठ वृंदवनालय वसुदेवन नवजलधरवर चंपकोदभासी कर्ण विकसी नलिनाशियंस्ुर मंदहां कनकुचिदुकूल चारु बर्वचूल कमी निखिल सारो गोपी कुमार वंशी पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरंदने कृष्ण पर तत्व श्रीहरी इतमात्मान वत्सालशेण सह पालयन वत्सो वर्षिड़े वन गोष्ठो एक कन्वत्सराम बनमिशत्चा सुहायना पूज तद विदूरा चरत गा वो वत्साजन गोवर्धना जिसे चरन्तृशन दुष्ट्वाथ तत्स्नेशोस्मता सकुर्जोत्यात्मक दुर्ग दिपातकुद्रीव उदापु गाधुंक दयापया जवेन समे गावत्स वत्स्योप्यय गिलिख्य सौध सौ पय गोपालस्लनाया सूझलज्ज्जोहुना दुर्गवाद्र गो तो वत्सदुसुता तदीक्षणों मलुताशया जाता लुरागा ग्रूं मनोर्भा उदूदर्भ पर मूर्धने घ्राणर रवापु परे तप्रवयसो गोपालस्तूकाश्लेशावृता तो तदनुस्मृत्युस्रव ब्रजस राम प्रेमरथेक्षकुण मुक्त स्तने्येत विदचित किमेतम वासुदेवलामनी व्रजस्तमस्केद प्रेम वर्धते केयंवा क्या प्रायास्त मे भर्तुर्न्य मेपि विमोहिनी सचिदा साहो वत्सा सवसया सवयसानी सर्वा न वैकुंठम चुषा वयुले सह नईते सुषा ऋष न चेमे भाषी से भीश्रिएम पृथ्क् निगमाथ वेक् नृत्त प्रभुना भर भगवान गोप बालक और गोवत्स बने रहे बड़ा प्रेम बढ़ा तमाम वृंदावन में माताएं और गायें उन बछड़ों से और उन वत्सों से बालकों से अत्यंत प्रेम स्नेह करने लगी इस प्रकार प्रायः साल भर बीता सुखदेव जी महाराज भी कहते कहते गदगद हो गए इस लीला को तो पूरा काल का हिसाब रख नहीं सके पांच छह दिन सुखदेव जी ने कहा कि पांच छह दिन शेष रहे पांच छह रात्रियां शेष रही तब की बात है ये शुरू करते हैं तो क्या हुआ कि जिस दिन ये गए थे वन में भोजन करने उस दिन जन्म नक्षत्र होने के कारण दारू जी साथ नहीं जा सके और दारू जी के साथ न ले जाने का कारण भी था एक तो वन भोजनीय होता नहीं शायद लीलाई बदल जाती अघासुर को दारू जी मार डालते दाऊ जी तो पूरा ध्यान रखते थे श्याम सुंदर का और वे सर्व समर्थ थे ही तो शायद ये लीला इस रूप में होती नहीं तो स्वयं भगवान की लीला शक्ति नहीं इस प्रकार से उस दिन दाऊ जी को नहीं जाने दिया दाऊ जी को रख दिया वहीं पर और ये लोग सब गए अगासुर का मोक्ष हुआ यो ये साल भर प्राय बीता एकदाचार्यन्वत्सान सरामो बनमा विषक पंच शास्त्रीयासुहायना पूरण स्वजा किसी को भी मालूम नहीं हुआ दाऊ जी को भी रहस्य मालूम नहीं हुआ दाऊजी जी हैं सर्वज्ञ हैं परंतु जब स्वयं श्री कृष्ण जो सारी माया के अधीश्वर हैं वे अगर न पता लगने देना चाहें तो दाऊजी की तो बात अलग रही अपने आप को मोहित कर लेते हैं वो वो जब बछड़ों को और बच्चों को ढूंढने लगे थे उस समय क्या उनकी सर्दज्ञता शक्ति कहीं चली थोड़ी गई थी वो जो सर्वज्ञ थे वो सर्वज्ञ तो रहे ही पर सर्वज्ञ रहते हुए भी ये मधुर लीला शक्ति ने उनकी सर्वज्ञता को छिपा लिया तो वहाँ वो सरज्ञ होते हुए ही सब जानते हुए ही लोग दिखाने के लिए नाटक अगर उन्होंने किया तो लोग देखने वाले वहां थे ही नहीं कोई किसको दिखाते नाटक तो ये नाटक नहीं और दंभ भी नहीं ये भगवान की मधुर लीला तो जिस भगवान की मधुर माया से स्वयं भगवान सर्वज्ञ होकर मोहित से हो जाते हैं और बछड़ों को बालकों को ढूंढते हैं ढूंढकर जब तक वो ऐश्वर्य शक्ति उदित नहीं हो जाती तब तक दुखी रहते हैं तो ये उनका बछड़ों का बालकों का अनुसंधान ये ढूंढना और दुखी होना ये कृत्रिम नहीं है ये नकली लोग दिखाऊ नहीं है तो जिस अपनी स्वमन मोहिनी माया से वे स्वयं मोहित हो जाते हैं उसी स्वजन मोहिनी स्वमन मोहिनी बलराम जी में उनमें अंतर क्या है उस माया से ये मोहित हो रहे अब तक दाऊ जी तो इनको भी अब तक पता ये तो तब से रोज जाते थे ये तब से रोज जाते एक दिन नहीं गए पर तब से रोज ये साहब जाते रोज खेलते रोज वही सब चीजें होती और रोज ही वो स्नेह तो उनका था ही बच्छड़ों के प्रति और बच्चों के प्रति गायों का और वो रामाओं का परंतु दाऊ जी की दृष्टि उधर गई नहीं अब श्री कृष्ण ने देखा कि भाई अब तो लीला बदलने वाली है अब तो बहुत ही शीघ्र ब्रह्मा जी आने वाले हैं अब ये सारी बातें भैया को मालूम हो जाए तो ठीक तो उन्हीं की माया शक्ति ने उन्हीं की लीला शक्ति ने ये अब नया आयोजन किया रोज जाते एक दिन की बात नहीं रो भी जाते पर आज तक दाऊद जी के मन में कोई बात उदय नहीं हुई पर अब एक दिन ऐसा हुआ जिस दिन पांच छह दिन बाकी रहे थे तो सुखदेव जी प्रेम में मत हैं इसलिए वो भी काल का ठीक निर्णय नहीं कर सके पांच दिन, दिन बाकी के छह दिन बाकी पांच छह दिन बाकी थे तो कितने दिन पर्यत पू लखेऊ नहीं राम रहे पांच कछु को बलधाम गए गाछाने के लिए तो वही बस वही शिशुओं का खेल वही श्रृंगद ध्वनि वही बादन वही ताली बजा बजा करके नाचना गाना और वही श्रीकृष्ण को घेर कर सब सबके सबका इकट्ठा हो जाना अब घेरने वाले भी वही हैं और घिरे हुए भी वही हैं घेरा भी वही है श्रीकृष्ण को देख देख के कर आनंद का अनुभव करने वाले भी वो श्री कृष्ण ही हैं पर इस प्रकार से खेलते हुए पहुंचे बन सुखदाम सखा संग अभिराम अमित खेलते हैं खेल कछरण बछरन मेर तो आज बड़ा शुभ संयोग सब के सब इकट्ठे हो गए अब ये आज ये कभी कहीं जाते कभी कहीं जाते ये गोवर्धन की चलेटी की ओर आज सब ये बछड़ो को ले गए तो बछड़े सब नीचे चर रहे और ये सब खेल रहे और बहुत ऊंचे पर गायें चल रही थी छोटे छोटे बछड़ों को तो घर पर सब छोड़ आए थे जो हाल के बच्चे थे ये बड़े बड़े बछड़ों को लेकर के श्याम सुंदर अपने दल के साथ इन्हें चराने आते थे और गायें बड़ी बड़ी गायें थी तो गायें तो आ जाती थी पहले ही बड़ी गायें थी ना, और लाने वाले वो बड़े बड़े बड़ी उम्र के ग्वाले थे सब और ये शाम सुंदर जब लेकर के आते बच्चे तो ये बच्चे और बचनों को हिलाते ये जरा खेलते खाते मौज से आते कुछ देर भी हो जाती तो ये कुछ देर से आए थे तो ये जब पहुंचे तो ये बहुत ऊंचे शिखर चोटी पर रही ये गायें ऊंचे पर चल रही थी और दूर रही लेकिन क्या हुआ कि वो जो ग्वाले थे उन लोगों ने अकस्मात देखा कि सब गायें चंचल हो थी वो घास चर रही थी तो घास चरना छोड़ दिया और सब चंचल हो गईं और मानो सब की नजर एक तरफ लग गई गायों की और एक तरफ कहा कि जहां गोवर्धन के तलेटी में नीचे जहां बछड़े चल रहे थे सारी गायें उनकी ओर देखने लगी तो अब वो बहुत दूर रहे ये तो एकदम ऊंचे पर थे और वो एकदम नीचे पर तो देखते ही उन्होंने, उन्होंने देखा ग्वालोने की गाय केवल चंचल ही नहीं हो गई पादर्शी हो गई और मानो उनमें ज्ञान नहीं ज्ञान रहा नहीं सुधबुध रही नहीं और वो दौड़ने लगी जब दौड़ने लगी तब तो इन्होंने अपनी अपनी लकुटिया उठाई सब ने ग्वार जा रही हो अब वो रोकने लगी गरज गरज कर रोकने लगे सबके सब, सब ग्वाले सामने आ गए सामने खड़े हो गए यूं दिखावे लाठी और मारना चाहें पर गायों ने किसी की बात सुनी नहीं और रास्ता वास्ता नहीं देखा आज इन्होंने गायों ने रास्ते से रास्ते बने हुए रहते हैं पहाड़ों में रास्ते से चढ़ना रास्ते से उतरना ये तो रोज का काम आज गायों ने देखा नहीं रास्ता बे रास्ता कांटों के पेड़ हैं गढ़े हैं स्थान स्थान पर वो पहाड़ की चट्टाने पड़ी हैं रास्ता रुका है पर ये किसी और इन्होंने ताका नहीं वे रोकते रहे मारने का उपक्रम करते रहे डराते रहे और इतने जोर से ऊबड़ खाबड़ रास्तों में दौड़ी कि दौड़ते वैसा मालूम हुआ कि मानो दो ही पैर से चल रही है चार पैर वो दोनों दोनों पैर छट गए ना चलते चलते तो ऐसा मालूम हुआ कि मानो ये दो ही पैर से चल रही है चार पैरों नहीं हैं पूछ ऊपर को उठ गई मुंह उठ गया और वे सबके सब ऊर्धमुख सब ऊर्धपु छोड़ करके और मानो उनका गला छुए से लग गया यू हो करके वे दौड़ी और दौड़ते हुए उनके स्तनों से दूध झरने लगा और वो इंकार करती हुई सबके सब, सब दौड़ी रोका बहुत रोका रुकी नहीं तो एक बड़ा सुंदर भाव टीकाकार कहते हैं कि भाई श्रीकृष्ण की ओर अगर किसी के जीवन की गति हो जाए उधर वो किसी प्रकार से चल पड़े उधर का आकर्षण मन में जाग उठे तो फिर क्या कोई जगत का बंधन रोक सकता है उसे जगत का कोई भी भय कोई भी आक्रमण कोई भी बाधा क्या उसे रोक सकती है क्या वो किसी भी मार और प्रहार का किसी प्रकार से भी विरोध मानता है ये तो तभी तक है जब तक उस तरफ मन हमारा जाता नहीं श्याम सुंदर की ओर जिसका मन गया जो उधर चलने लगा उसका मार्ग चाहे लोगों के देखने में कंटकमय हो शिलाओं से भरा हो और उसके पास कितने ही आस पास भय लगे हुए हो हों परंतु जो उस तरफ चल, चल दिया ये श्रीकृष्ण का आकर्षण उनका नाम कृष्ण है ना खींचने वाले तो जिनको उन्होंने खींच लिया जिनका मन उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो गया वो फिर आराम नहीं देखता कि आराम मिलेगा तो साधना होगी वृंदावन तो में अच्छी सी कोठी बन जाए तब जाकर के वहां आराम से रहें भजन करें ये आराम देखने वाले राम को नहीं पाते सारा आराम राम के लिए बह जाता है तो जब श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए उनसे मिलने के लिए मन मचल जाता है और व्याकुलता हो जाती है भगवान को प्राप्त करने की सबसे बड़ी साधना क्या है ये जप तप साधन ये सब अच्छे हैं ये सब करने चाहिए पर ये मुख्य साधन नहीं है मुख्य तो है हृदय की वो आत्यंतिक व्याकुलता छटपटाना संताप हो जाना जलने लगना हृदय का हृदय में आग लग गई बिना उनके मिले शांत नहीं हो सकती तो जिसका म इस प्रकार भगवान की ओर चला जाता है उसको कोई प्रतिबंधक नहीं रोकता रोक सकता नहीं न तो स्वजनों का विरोध रोकता है भाई क्या करें घर वाले नहीं मानते घर वाले नहीं मानते या घर वालों में हमारी ममता आशक्ति जो है वो नहीं मानने देती कौन कहता है इस कौन जानता है और न रास्ते की भयानकता पर ध्यान जाता है और न दूरी पर ध्यान जाता है।